ano show talk kahe kabir deewana talks on the songs of kabir number 3 sahaj samadhe sukh mein rahi vo kot kalp vichram gur kripal kripajav kini hriday kamal vigasa एक ज्ञान है जो भर तो देता है मन को बहुत जानकारी से लेकिन हृदय को शून्य नहीं करता है एक ज्ञान है जो मन को भरता नहीं खाली करता है हृदय को शून्य का मंदिर बनाता है एक ज्ञान है जो सीखने से मिलता है और एक ज्ञान है जो अन्न सीखने से मिलता है जो सीखने से मिले वो कूड़ा करकट है। जो अन्न सीखने से मिले वही मूल्यवान है सीखने से वही सीखा जा सकता है जो बाहर से डाला जाता है अन्न सीखने से उसका जन्म होता है जो तुम्हारे भीतर सदा से छिपा ही है ज्ञान को अगर तुमने पाने की यात्रा बनाया तो पंडित होकर समाप्त हो जाओगे ज्ञान को अगर खोने की खोज बनाया तो प्रज्ञा का जन्म होगा पांडित्य तो बोझ है उससे तुम मुक्त ना होओगे। वो तो तुम्हें और भी बांधेगा वो तो गले में लगी फांसी है पैरों में बड़ी जंजीर है पांडित्य तो कारागृह बन जाएगा तुम्हारे चारों तरफ तुम उसके कारण अंधे हो जाओगे तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हो जाएंगे क्योंकि जिसे भी यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शब्दों को जान के उसने जान लिया उसका अज्ञान पत्थर की तरह मजबूत हो जाता तुम तो उस ज्ञान की तलाश करना जो शब्दों से नहीं मिलता निशब्द से मिलता है जो सोचने विचारने से नहीं मिलता निर्विचार होने से मिलता है तुम उस ज्ञान को खोजना जो शास्त्रों में नहीं है स्वयं में वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा वही ज्ञान तुम्हें एक नए नर्तन से भर देगा वो तुम्हें जीवित करेगा वो तुम्हें तुम्हारी कब्र के ऊपर बाहर उठाएगा उससे ही आएंगे फूल जीवन के और उससे ही अंततः परमात्मा का प्रकाश प्रकटेगा पंडित जानता है और नहीं जानता लगता है कि जानता है ऐसे ही जैसे बीमार आदमी बजाय औषधि लेने के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने लगे जिससे भूखा आदमी पाक शास्त्र पढ़ने लगे ऐसी सत्य की अगर भूख हो तो भूल के भी धर्मशास्त्र मतोलच जाना वहां सत्य के संबंध में बहुत बातें कही गई हैं लेकिन सत्य नहीं क्योंकि सत्य तो कब कहा जा सका है कौन हुआ समर्थ जो उसे कह सके इसलिए गुरु ज्ञान नहीं देता है वस्तुता तुम जो ज्ञान लेकर आते हो उसे भी छीन लेता है गुरु तुम्हें बनाता नहीं मिटाता है तुम्हारी यादाश्त को संग्रह को बढ़ाता नहीं तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे संग्रह को खाली करता है जब तुम पूरे खाली हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हें भर देता है शून्य हो जाना पूर्ण को पाने का मार्ग है। कोई बीस वर्ष पहले मैं एक वर्ष तक रायपुर में रहा था जिस मकान में मैं रहता था एक बूढ़ा आदमी उसी मकान के पड़ोस में रहता था वो दांत का मंजन बेचने का काम करता था जब मेरा उससे परिचय हो गया तो मैंने उससे पूछा कि दांत तो तुम्हारे एक भी नहीं तुमसे दांत का मंजन कौन खरीदता होगा तुम अपने दांत नहीं बचा सके और तुम तख्ती लगा के बैठते हो बाजार में कि ये मंजन से दांत मजबूत हो जाते दांत गिरने से बच जाते और तुम्हारे एक दांत नहीं कौन तुमसे मंजन खरीदता होगा और किस हिम्मत से तुम मंजन बेच आते हो उस बूढ़े ने थोड़ी नाराजगी से कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कई लोग पुरुष होते हुए भी चोलियां बेचते हैं साड़ियां बेचते हैं चूड़ियां बेचते मैं उससे राजी हुआ तो उसने इतनी बात और जोड़ी और उसने कहा कि फिर लोग अपने दांतों में उत्सुक है मेरी दांत की तरफ देखते का वस्तुतः उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आप मेरे पहले पूछने वाले जिसने ये संदेह उठाया लोग अपने दांत की चिंता कर रहे हैं दंतमंजन का डब्बा देखते मेरे दांत की कौन फिक्र करता है तुम पंडितों की दांतों की थोड़ी फिक्र करो वो जो बेच रहे हैं वो उन्हें भी नहीं बचा सका वो जो तुम्हें समझा रहे हैं उससे उनकी भी समझ नहीं जागी वो जो तुम्हें दे रहे हैं उससे उन्हें भी कुछ मिला नहीं उनके जीवन को थोड़ा परखो तुम वहां उदासी पाओगे एक रिक्तता पाओगे भारी तुम पाओगे उन्हें वजन से दबे हुए पाओगे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 जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ खिर जाते अषाढ़ का दिन आ जाता है वर्षा होने के करीब हो जाती जन्म जन्मों की छाती प्यासी थी मेघ खिर उठे अषाढ़ का दिवस आ गया नाच उठता है मन मयूर तुमने कोयल को गाते देखा है पुकारती है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 कि दूसरी वीणा ठीक वही दोहराने लगती है जो पहली वीणा कर रही और अब तो इस पर वैज्ञानिक शोध हुई है और पाया गया यह सच है इसको वैज्ञानिक कहते हैं लाफ सिंक्रोनिसिटी अगर एक चीज बज रही हो एक ढंग से तो उसके चारों तरफ तरंगों का एक जाल पैदा होता है उस जाल में उसके समान धर्मा कोई भी मौजूद हो तो उसके भीतर भी उसी तरह की ध्वनि कंपित होने लगती है ज्ञानी तो वही है जिसके पास बैठकर तुम्हारे हृदय की वीणा कंपित होने लगे उसका स्वर जाग गया उसकी वीणा बज रही है अनंत अनंत हाथों से परमात्मा उसकी वीणा पर खेल रहा है तुम उसके पास जाओगे तुम्हारे हृदय के तार झंकृत होने लगेंगे ये कोई बुद्धि का संबंध ना होगा ये एक हार्दिक संबंध होगा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 कबीर के इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें अब मैं पाई बोरे पाई बो ब्रह्म ज्ञान ये शब्द भी बड़ी मिठास से भरे हैं पाई अब मैंने पा लिया अब मैंने पा लिया सहज समाधि सुख में रही कोटि खोटी कलप विश्राम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 उसकी समाधि नाचती हुई होती उसकी समाधि में एक गीत होता है एक सतत प्रवाह होता है एक सृजनात्मक सक्रिय ऊर्जा होती उसकी समाधि अशांति का हट जाना नहीं है आनंद का उतराना है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 परमात्मा हजार कदम तुम्हारी तरफ चलता है मगर पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा क्योंकि परमात्मा आक्रमक नहीं है। जब तुम दर्शाओगे प्यास जब तुम दिखाओगे मुमुक्षा जब तुम उठोगे और एक कदम चलोगे तत्क्षण तुम पाओगे परमात्मा हजार कदम करीब आ गया इधर तुमने तैयार किया भूमि को उधर बीच आने शुरू हो गए इधर तुमने द्वार खोला